Ano shu talk Gita darshan adhyay 1 and 2 number 9 श्रोताओं की जिज्ञासा मंडराती है एक प्रश्न के बारे में क्या स्टल बॉडी और प्रेतात्मा एक ही चीज है क्या ऐसी प्रेतात्मा दूसरे स्थल शरीर में प्रवेश करके परेशान कर सकती है उसका क्या उपाय बहुत सारे श्रोताजनों ने पूछा है जैसे मैंने कहा साधारण व्यक्ति सामान्य जन जो न बहुत बुरा है न बहुत अच्छा है चार तरह के लोग हैं साधारण जन जो अच्छाई और बुराई के मिश्रण है असाधारण जन जो या तो शुद्ध बुराई है अधिकतम या शुद्ध अच्छाई है अधिकतम तीसरे वे लोग जो न बुराई है न अच्छाई है दोनों नहीं इनके लिए क्या नाम दे कहना कठिन है चौथे वे लोग जो बुराई और अच्छाई बिल्कुल समतुल है बैलेंसड है ये तीसरे और चौथे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्रा बंद हो जाएगी उनके हम पीछे बात करेंगे पहले और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्रा जारी रहेगी जो पहले तरह के लोग हैं मिश्रण अच्छे भी बुरे भी दोनों ही एक साथ कभी बुरे कभी अच्छे अच्छे में भी बुरे बुरे में भी अच्छे सबका जोर है निर्णायक नहीं इन दिशी से हो इधर से उधर डोलते रहते हैं इनके लिए साधारणतः मरने के बाद तत्काल गर्भ मिल जाता है क्योंकि इनके लिए बहुत गर्भ उपलब्ध है सारी पृथ्वी इन्हीं के लिए मैन्युफेक्चर हो रही है इनके लिए फैक्ट्री जगह जगह है इनकी मांग बहुत असाधारण नहीं है ये जो चाहते हैं वो बहुत साधारण व्यक्तित्व है जो कहीं भी मिल सकता है ऐसे आदमी प्रेत नहीं होते ऐसे आदमी तत्काल नया शरीर ले लेते हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग और बहुत बुरे लोग दोनों ही बहुत समय तक अटक जाते हैं उनके लिए उनके योग गर्भ मिलना मुश्किल हो जाता है जैसा मैंने कहा कि हिटलर के लिए या चंगेज के लिए या स्टालिन के लिए या गांधी के लिए या अल्बर्ट सविजर के लिए इस तरह के लोगों के लिए जन्म एक मृत्यु के बाद काफी समय ले लेता है जब तक योग गर्भ उपलब्ध ना हो तो बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं एक्सट्रीमिस्ट जिन्होंने बुरे होने का ठेका ही ले रखा था जीवन में ऐसी आत्मा जिन्होंने भले होने का ठेका ले रखा था ऐसी आत्मा इनके लिए रुक जाना पड़ता है। जो इनमें बुरी आत्माएं हैं उनको ही हम भूत प्रेत कहते हैं और इनमें जो अच्छी आत्माएं हैं उनको ही हम देवता कहते रहे ये काफी समय तक रुक जाती है कई बार तो बहुत समय तक रुक जाती है हमारी पृथ्वी पर हजारों साल बीत जाते तब तक रुक जाते पूछा है कि क्या ये दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, कर सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जितनी संकल्पवान आत्मा हो उतनी ही रिक्त जगह नहीं होती जितनी विल पावर की आत्मा हो उतनी ही उसके शरीर में रिक्त जगह नहीं होती जिसमें कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सके जितनी संकल्पहीन आत्मा हो उतनी रिक्त जगह होती है इसे थोड़ा समझना जरूरी है जब आप संकल्प से भरते हैं तब आप फैलते हैं संकल्प एक्सपेंडिंग चीज और जब आपका संकल्प निर्बल होता है तब आप सुकुड़ते हैं जब आप हीन भाव से भरते हैं तो सिकुड़ जाते हैं यह बिल्कुल सिकुड़ना और फैलने की घटना घटती है भीतर तो जब आप कमजोर होते हैं भयभीत होते हैं डरे हुए होते हैं आत्मगिलानी से भरे होते हैं आत्म अविश्वास से भरे होते हैं स्वयं के प्रति अस्कृत से भरे होते हैं स्वयं के प्रति निराशा से भरे होते हैं तब आपके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वो सिकुड़ जाता है और आपके इस शरीर में इतनी जगह होती है फिर कि कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है आप दरवाजा देते हैं आमतौर से भली आत्माएं प्रवेश नहीं करती नहीं करने का कारण क्योंकि भली आत्मा जिंदगी भर इंद्रिक सुखों से मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती है एक अर्थ में भली आत्मा शरीर से ही मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती है लेकिन बुरी आत्मा के जीवन के सारे अनुभव शरीर के सुख के अनुभव होते हैं और बुरी आत्मा शरीर के बाहर होकर अगर उसे नया जन्म नहीं मिलता तो उसकी तड़फन भारी हो जाती है उसकी पीड़ा भारी हो जाती है उसको अपना शरीर तो मिल नहीं रहा है गर्म उपलब्ध नहीं है लेकिन वो किसी के शरीर पर सवार होकर इंद्री के सुखों को चखने की चेष्टा करती तो अगर कहीं भी कमजोर संकल्प का आदमी हो इसलिए पुरुषों की बजाय स्त्रियों में प्रेतात्माओं का प्रवेश मात्रा में ज्यादा होता है क्योंकि स्त्रियों को हम अब तक संकल्पवान नहीं बना पाए हैं जुम्मा पुरुष का है क्योंकि पुरुष ने स्त्रियों का संकल्प तोड़ने की निरंतर कोशिश की है क्योंकि जिसे भी गुलाम बनाना हो उसे संकल्पवान नहीं बनाया जा सकता है जिसे गुलाम बनाना हो उसके संकल्प को हीन करना पड़ता है इसलिए स्त्री इस के संकल्प को हीन करने की निरंतर चेष्टा की गई हजारों साल में जो आध्यात्मिक संस्कृतियां उन्होंने भी भयंकर चेष्टा की है कि स्त्री के हम संकल्प को हीन करें उससे डराए उसे भयभीत करें क्योंकि पुरुष की प्रतिष्ठा उसके भय ही निर्भर करेगी स्त्री में जल्दी प्रवेश मात्रा बहुत ज्यादा है 10 प्रतिशत पुरुष ही प्रेतात्माओं से पीड़ित होते हैं 90 प्रतिशत स्त्रियां पीड़ित हैं। संकल्प नहीं है जगह खाली है प्रवेश आसान है संकल्प जितना मजबूत हो स्वयं पर श्रद्धा जितनी गहरी हो तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को पूरी तरह घेरे रहे। अगर संकल्प और बड़ा हो जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे इस शरीर के बाहर भी घेराव बनाता है बाहर भी इसलिए कभी किन्हीं व्यक्तियों के पास जाकर जिनका संकल्प बहुत बड़ा है आप तत्काल अपने संकल्प में परिवर्तन पाएंगे क्योंकि उनका संकल्प उनके शरीर के बाहर भी वर्तुल बनाता है उस वर्तुल के भीतर अगर आप गए तो आपका संकल्प परिवर्तित होता हुआ मालूम पड़ेगा बहुत बुरे आदमी के पास भी अगर एक वैश्या के पास जाते हैं तो भी फर्क, फर्क पड़ेगा एक संत के पास जाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा क्योंकि तो उसका संकल्प का वर्तुल उसके सूक्ष्म शरीर का वर्तुल उसके स्थूल शरीर के भी बाहर फैलाव होता है यह फैलाव बहुत बड़ा भी हो सकता है इस फैलाव के भीतर आप अचानक पाएंगे कि आपके भीतर कुछ होने लगा जो आपका नहीं मालूम पड़ता आप कुछ और तरह के आदमी थे लेकिन कुछ और हो रहा है भीतर कुछ तो हमारा संकल्प इतना छोटा भी हो सकता है कि ये शरीर के भीतर भी सिकुड़ जाए इतना बड़ा भी हो सकता है कि शरीर के बाहर भी फैल जाए वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को घेर ले जिन लोगों ने कहा अहम् ब्रह्मास्मि, वो संकल्प के उस क्षण में उन्हें अनुभव हुआ है जब सारा संकल्प सारे ब्रह्मांड को घेर लेता है तब चांद तारे बाहर नहीं भीतर चलते हुए मालूम पड़ते हैं सारा अस्तित्व अपने ही भीतर समाया हुआ मालूम पड़ता है संकल्प इतना भी सिकुड़ जाता है कि आदमी को यह भी पक्का पता नहीं चलता कि मैं जिंदा हूं कि मर गया इतना भी सिकुड़ जाता है इस संकल्प के अति सिकड़े होने की हालत में ही नास्तिकता की गहरी नास्तिकता का गहरा हमला होता है संकल्प के फैलाव की स्थिति में ही आस्तिकता का गहरा होता है संकल्प जितना फैलता है उतना ही आदमी आस्तिक अनुभव करता है अपने को क्योंकि अस्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि नास्तिक होने का कोई कारण नहीं रह जाता संकल्प जब बहुत सिकुड़ जाता है तो नास्तिक अनुभव करता है अपने ही पैर डमाडोल हो अपना ही अस्तित्व न होने जैसा हो उस क्षण आस्तिकता नहीं उभर सकती उस वक्त जीवन के प्रति नहीं का भाव ना का भाव पैदा होता है नास्तिकता और आस्तिकता मनोवैज्ञानिक सत्य मनोवैज्ञानिक सिमोन वेल ने लिखा है कि 30 साल की उम्र तक मेरे सिर में भारी दर्द वो 24 घंटे होता रहता था तो मैं कभी सोच ही नहीं पाई कि परमात्मा हो सकता है जिसके सिर में 24 घंटे दर्द है उसको बहुत मुश्किल है मानना कि परमात्मा हो सकता है अभी बड़े मजे की बात है कि सिरदर्द जैसी छोटी चीज भी परमात्मा को दरवाजे के बाहर कर सकती है वो ना होने की ईश्वर के ना होने की बात करती रही उसे कभी ख्याल भी न आया कि ईश्वर के ना होने का बहुत का गहरा कारण मेडिकल उसे ख्याल भी नहीं आया कि ईश्वर के न होने का कारण सिरदर्द तर्क और दलील और नहीं जिसके सिर में दर्द है उसके मन से नहीं का भाव उठता है उसके मन से हा का भाव नहीं उठता हाँ के भाव के भीतर भीतर बड़ी प्रफुल्लता चाहिए तब हां का भाव उठता है फिर सिर दर्द ठीक हो गया तब उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर से इनकार का भाव कम हो गया तब उसे एहसास हुआ कि वो न मालूम किस अनजाने क्षण में नास्तिक से आस्तिक होने लगी संकल्प अगर छीन है तो प्रेतात्माएं प्रवेश कर सकती हैं बुरी प्रेतात्माएं जिन्हें हम भूत कहें प्रवेश कर सकती क्योंकि वे आतुर पूरे समय आतुर हैं कि अपना शरीर नहीं तो आपके शरीर से ही थोड़ा सा रस ले लें और शरीर के रस शरीर के बिना नहीं लिए जा सकते ये तकलीफ शरीर के रस शरीर से ही लिए जा सकते हैं अगर एक कामुक आत्मा है सेक्सुअल आत्मा है और उसके पास अपना शरीर नहीं है तो सेक्सुअलिटी तो पूरी होती है शरीर नहीं होता इंद्रियां नहीं होती अब उसकी पीड़ा आप समझ सकते हैं उसकी पीड़ा बड़ी मुश्किल की हो गई चित्त कामुक है और उपाय बिल्कुल नहीं।, नहीं है नहीं वास में वो किसी के भी शरीर में प्रवेश करके काम वासना को तृप्त करने की चेष्टा कर सकती है शुभ आत्माएं आमतौर से प्रवेश नहीं करती जब तक कि आमंत्रित न की जाए अन इनवाइटेड उनका प्रवेश नहीं होता क्योंकि उनके लिए शरीर की कोई आकांक्षा नहीं लेकिन इनविटेशन पर आमंत्रण पर उनका प्रवेश हो सकता है आमंत्रण का मतलब इतना ही हुआ कि अगर कोई ऐसी घड़ी हो जहां उनका उपयोग किया जा सके जहां वे सहयोगी और सेवा दे सके तो वे तत्काल उपलब्ध हो जाती बुरी आत्मा हमेशा अन इन्वाइटेड प्रवेश करती है घर के पीछे के दरवाजे भली आत्मा आमंत्रित होकर प्रवेश कर सकती है लेकिन भली आत्माओं का प्रवेश निरंतर कम होता चला गया है क्योंकि आमंत्रण की विधि खो गई है और बुरी आत्माओं का प्रवेश बढ़ता चला गया है क्यों क्योंकि संकल्प दीनहीन और नकारात्मक निगेटिव हो गया है इसलिए आज पृथ्वी पर देवता की बात करना झूठ भूत की बात करना झूठ नहीं प्रेम अभी भी अस्तित्ववान है देवता कल्पना हो गया लेकिन देवताओं को बुलाने की निमंत्रण की विधियां थी सारा वेद उन्हीं विधियों से भरा हुआ है उसके अपने सीक्रेट मेथड्स हैं कि उन्हें कैसे बुलाया जाए उनसे कैसे तारतम्य उनसे कैसे कम्युनिकेशन उनसे कैसे संबंध स्थापित किया जाए उनसे चेतना कैसे जुड़े और निश्चित ही बहुत कुछ है जो उनके द्वारा ही जाना गया है और इसलिए उसके पास उसके लिए आदमी के पास कोई प्रमाण नहीं अब यह जान के आपको हैरानी होगी कि 700 साल पुराना एक पृथ्वी का नक्शा बेरोत में मिला है 700 साल पुराना पृथ्वी का नक्शा रोध में मिला है वो नक्शा ऐसा है जो बिना हवाई जहाज से नहीं बनाया जा सकता जिसके लिए हवाई जहाज की ऊंचाई पर उड़कर पृथ्वी देखी जाए तो ही बनाया जा सकता लेकिन सात साल पहले हवाई जहाज नहीं थी इसलिए बड़ी मुश्किल में वैज्ञानिक बढ़ गए उस नक्शे को पाते। बहुत कोशिश की गई कि सिद्ध हो जाए तो वो नक्शा सात साल पुराने नहीं लेकिन सिद्ध करना मुश्किल हुआ है वो कागज सात साल पुराने वो स्याही 700 साल पुरानी वो भाषा 700 साल पुरानी जिन दीमुकों ने उस कागज को खा लिया है वो छेद भी 500 साल पुराने लेकिन वो नक्शा बिना हवाई जहाज के नहीं बन सकता तो एक तो रास्ता यह है कि 700 साल पहले हवाई जहाज रहा जो कि ठीक नहीं 7000 साल पहले रहो इसकी संभावना है सात साल पहले रहो इसकी संभावना नहीं क्योंकि 700 साल बहुत लंबा फासला नहीं 700 साल पहले हवाई जहाज रहा हो और बाइसाइकिल ना रही हो ये नहीं हो सकता क्योंकि हवाई जहाज एकदम से आसमान से नहीं बनते उनकी यात्रा है बाइसाइकिल है कार है रेल है तब हवाई जहाज बन पाता है ऐसा एकदम से टपक नहीं जाता आसमान से तो एक तो रास्ता ये है कि हवाई जहाज रहा जो कि सात साल पहले नहीं था दूसरा रास्ता ये है कि अंतरिक्ष के यात्री आए हो जैसा कि एक रूसी वैज्ञानिक ने सिद्ध करने की कोशिश की कि किसी दूसरे प्लेनेट से कोई यात्री आए हो और उन्होंने ये नक्शा दिया हो लेकिन दूसरे प्लेनेट से यात्री सात साल पहले आए हो ये भी संभव नहीं है 7000 साल पहले आए हों ये संभव है क्योंकि सात साल बहुत लंबी बात नहीं इतिहास के घेरे की बात हमारे पास कम से कम दो साल का तो सुनिश्चित इतिहास है उसके पहले का इतिहास नहीं इसलिए इतनी बड़ी घटना सात साल पहले घटी हो कि अंतरिक्ष से यात्री आए हो और उसका एक भी उल्लेख न हो जबकि सात साल पहले की किताबें पूरी तरह उपलब्ध है संभव नहीं है मैं तीसरा सुझाव देता हूं जो अब तक नहीं दिया गया वो सुझाव मेरा यह है कि ये जो नक्शे की खबर है कि ये किसी आत्मा के द्वारा दी गई खबर है जो किसी व्यक्ति में इन्वाइटेड हुई जो किसी व्यक्ति के द्वारा बोली पृथ्वी गोल है ये तो पश्चिम में अभी पता चला ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ अभी कोई 300 साल लेकिन हमारे पास भूगोल शब्द हजारों साल पुराना है अब भूगोल जिन्होंने शब्द तो गढ़ा होगा उनको पृथ्वी गोल नहीं है ऐसा पता रहा हो नहीं कहा जा सकता तो भूगोल कैसे गढ़ेंगे लेकिन आदमी के पास जमीन गोल है इसको जानने के साधन बहुत मुश्किल मालूम पड़ते हैं। सिवाय इसके कि संदेश कहीं से उपलब्ध हुआ आदमी के ज्ञान में बहुत सी बातें हैं जिनकी की प्रयोगशालाएं नहीं थी जिनका की कोई उपाय नहीं था जैसे कि लोकमान के संबंध में कथा प्राप्त वैज्ञानिक को भी संदेह होने लगा कि कथा ठीक होनी चाहिए लोकमान के संबंध में कथा है कि उसने पौधों से जाकर पूछा कि बता दो तुम किस बीमारी में काम आ सकते हो पौधे बताते हुए मालूम नहीं पड़ते लेकिन दूसरी बात भी मुश्किल मालूम पड़ती है कि लाखों पौधों के संबंध में लुकमान ने जो खबर दी है वो इतनी सही है कि या तो लुकमान की उम्र लाखों साल रही हो और लुकमान के पास आज से भी ज्यादा विकसित फार्मेसी की प्रयोगशालाएं रही हो तब वो जांच कर पाए कि कौन सा पौधा किस बीमारी में काम आता है लेकिन लुकमान की मेरा लाखों साल नहीं और लुकमान के पास कोई प्रयोगशाला की खबर नहीं है तो अपना झोला लिए जंगलों में घूम रहा है और पौधों से पूछ रहा है पौधे बता सकेंगे मेरी अपनी समझ और है पौधे तो नहीं बता सकते लेकिन शुभ आत्माएं पौधों के संबंध में खबर दे सकती बीच में मीडिएटर कोई आत्मा काम कर रही है जो पौधों के बाबत खबर दे सकती है कि यह पौधा इस काम में आ जाएगा अभी बड़े मजे की बात है जैसे कि हमारे मुल्क में आयुर्वेद की सारी खोज बहुत गहरे में प्रयोगात्मक नहीं है बहुत गहरे में देवताओं के द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर है इसलिए आयुर्वेद की कोई दबा आज भी प्रयोगशाला में सिद्ध होती है कि ठीक है लेकिन हमारे पास कभी कोई बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी जिसमें हमने उसको सिद्ध किया सर्पगंधा है अब आज हमको पता चला कि वो सच में ही सुश्रुत से लेकर अब तक सर्पगंधा के लिए जो ख्याल था वो ठीक साबित हुआ लेकिन अब पश्चिम में सर्पनते ना सर्पगंधा का रूप है वो अब वो भारी उपयोग की चीज हो गई पागलों के इलाज के लिए अनिवार्य चीज हो गई लेकिन यह सर्पगंधा का पता कैसे चला होगा क्योंकि आज तो पश्चिम के पास प्रयोगशाला है जिसमें सर्पगंधा की केमिकल एनालिसिस हो सकती है लेकिन हमारे पास ऐसी कोई प्रयोगशाला थी इसकी खबर नहीं मिलती यह सर्पगंधा की खबर आमंत्रित आत्माओं से मिली हुई खबर है और बहुत देर नहीं कि हमें आमंत्रित आत्माओं के उपयोग सिर्फ खोजने पड़ेंगे इसलिए आज जब आप वेद को पढ़े तो कपोल कल्पना हो जाती है झूठ मालूम पड़ता है कि क्या बातचीत कर रहे हैं ये इंद्र आओ वरुण आओ फला आओ दिखाने और इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे सच में आ रहे हो और फिर इंद्र को भेंट भी कर रहे हैं इंद्र से प्रार्थना भी कर रहे हैं और इतने बड़ी वेद में कहीं भी एक जगह कोई ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती की कोई एक आदमी शक कर रहा हो कि क्या पागलपन की बात कर रहे हो किससे बात कर रहे हो देवता वेद के समय में बिल्कुल जमीन पर चलते हुए मालूम पड़ते निमंत्रण की विधि थी सब हवन यज्ञ बहुत गहरे में निमंत्रण की विधियां इनविटेशन से इन्वोकेशन से उसकी बात तो कहीं आगे होगी तो बात कर लेंगे लेकिन ये जो आपने पूछा सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर से मुक्त रहकर प्रेत और देव दिखाई पड़ता है